किसी ने तो तक थोड़ा सा करते करते हैं, है, कर करते हैं, तो नायक का मांग नहीं छोड़ती थोड़े तो तो से मांगने की के थोड़े से करने पर ही करने पर ही आपके को जल्दी से छोड़ <laughs> पता है, अपने केवल दिखावे का क्रोध है है, कि, आहा, कि किसी प्रकार सुख मिले प्यारे सुख में ही मेरा सुख तो कृष्ण को मान लगाने देती है और जल्दी से अपने मान को छोड़ भी बैठती है श्री कृष्ण उसके मन की व्यथा को जानते है तो चार मांग अलग साधन श्रे मार्ग जिये के लिए कृष्ण को व्यथा जाने अरी सखी जो नारी कृष्ण के मर्म की व्यथा को जानती है वो कृष्ण को ज्यादा दृढ़ नहीं करेगी। वो कृष्ण के मर्म की व्यथा को जानती है और कृष्ण के मन मन की व्यथा को जान करके विचार करके कि यदि मैंने दृहमान किया तो प्यारे को दुख होगा इसलिए वो मान धारण नहीं करती है कृष्ण मन में व्यथा जाने कि यदि मैं एकदम रूठ गई तो कृष्ण को कितनी पीड़ा होगी इस बात को वो जानती है तब वो कृष्ण करे गाढ़ रोष इसलिए कृष्ण के प्रति यदि मैंने गाढ़ रोष किया तो प्यारे को ज्यादा कष्ट होगा इसलिए मान तो करती है परंतु तो जल्दी से मान भी जाती है ज्यादा गाढ़ मान नहीं करती है दृढ़ मान नहीं करती है वह केवल ललित मान और उदात्त मान इन मानों को ही करती है मान दो तरह के उदात्त मान है चंद्रावली जी का चंद्रावली जी अपने आप को कोसेंगी, कभी शाम सुंदर मैं अपराध देखेंगे तो अपने आप को कोसेंगी और श्याम सुंदर से कड़वे वचन नहीं कहेंगे हाथ जोड़ करके के प्यारे मैंने बड़े अनुचित समय में आपके पास में आगमन किया मुझे आगे बहुत काम है मुझे अब अनुमति दो इस प्रकार प्रार्थना करके चली जाएंगे इसका नाम है ललित मान अपने आप को कोसना श्याम सुंदर से प्रार्थना म करना और प्रार्थना करके आज्ञा लेकर के वहां से स्वयं दूर से सड़क जाना यह है ललित मान निग उदातमान चंदावली जी का और जहां शाम सुंदर को खरी खोटी सुनाना कड़वी सुनाना यह है ललित मान अब वहां कड़वी मार्ग कड़वा भी सुनाया जा सकता है कुछ मीठा और कुछ कड़वा दोनों मिला हुआ भी सुनाया जा सकता है तो जहां दृढ़मान है वहाँ पर तो श्याम सुंदर से अत्यंत प्रौढ़ी पूर्वक कठोर वचन कहे जाएंगे जहां दृढ़मान नहीं है वहां आदर के वचन श्याम सुंदर से कहे जाएंगे और आदर के माने अत्यंत आदर तो नहीं किया जाएगा परंतु तो आदर आदर के से वचन कहकर के श्याम सुंदर से कहा जाएगा कि हाँ हाँ हम योग्य काय हैं ये तेरे वचन जो है वो श्याम सुंदर को सुनाएंगे जैसे श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में श्री जी के मान का महाप्रभु वर्णन करते हैं कि पादान तुम तो उपैशता नईवापराध्यो भवेतु तो नही जायते क्रोध प्रसाद योग्या भोग्यता दधत्ते तत्क मैं योग्य तेनाद्यादि गोकुलंदत स्वाच्छंद मेंस्त ये कई मध्यम जो मान है उसको उसको धारण करती हुई श्री किशोरी जी श्याम सुंदर से कह रही हैं क्या कह रही हैं कि किम पादान्त तो मुपैता श्याम सुंदर मैं तुम्हारे पास में शरणागत होकर के थोड़ी आई हूं ये मान प्रकट कर रही हैं किम पादांत तो मुपिशतास में कु में क्रोधित होकर के पादान्त मुपैतास तुम्हारे चरणों में आई थी मैं तुम्हारी खुशामत करने के लिए तो आई नहीं थी और अब लौट के भी जा रही हूं तो जा रही हूं कोई कुपिता मैं आपके ऊपर क्रोध थोड़ी कर रही हूं तो न तो मैं आपके पास में अत्यंत ललचा करके आई थी और न आपसे क्रोध कर रही हूं किम पादान्त मुपिष पास में कुपिता नहीं भवन और क्रोध क्यों करूंगी क्योंकि आपने कोई अपराध थोड़ी किया है सब उल्टी उल्टी बात है ये उल्टी बचन कह रहे हैं कि क्या मैं आपके पास में आई थी और क्या आपने कोई अपराध किया है क्या इसलिए मुझे बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है काय को बुरा मानूंगी नहीं वो अपराध दो भगवान मेरे हेतु नहीं जाए ते कृतिया क्रोध प्रसाद जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो बिना कारण के न किसी से क्रोध करते हैं न बिना कारण कोई से कोई के ऊपर कृपा करते हैं तो मैं क्रोध को यदि मैं स्वयं आपके पास में आई होती यहां आपसे मिलने के लिए और आप यदि मुझे नहीं अपनाते तब तो क्रोध करने का एक कारण बनता था कि पहले तुमने मुझे बुलाया और अब मुझे नहीं अपना रहे हो तो न तो मैं आपके पास में आपके बुलाने पर आई और अपना अपमान देकर के क्रोध मान कर, कर, कर, कर रही हूं ऐसा भी नहीं है मेरे हेतु तो नहीं जाए स्नेसादवा क्रोध प्रसाद उत्तवा जो बुद्धिमान जन है न तो वो बिना कारण के किसी से क्रोध करते हैं न बिना कारण किसी के ऊपर कृपा करते हैं ठीक है योग्य एवं भोग्यता दधत जो योग्य होंगे वे आपकी प्रेम की पात्र बनेंगे तम मैं योग्य हम तो अयोग्य हैं हम आपकी प्रेम पात्र काय को बनेंगे गोकुलेंद्र तनयो हे गोकुलेंद्र कुमार राजा के बेटा हो और राजा के बेटाओं का तो ये गुण हैं ऐसे ही एल फैल दिखाना ये तो राजाओं के गुण होते हैं इसलिए हमारा खूब खूब खुँँ आशीर्वाद है तुम्हें कि स्वाच्छंद में वास्तवें तुम्हारी स्वच्छंदता ऐसे ही बढ़े खूब ऐसी स्वच्छंदता करो राजा के बेटा हो राजा के बेटाओं की तो ये स्वभाव होता है इसे खूब स्वच्छंद बनो भीतर है मान और मान में उल्टी उल्टी बात कहकर के कैसे में वचन सुना रही तो ये ललित मान है तो एक है ललित मान एक है उदात्त मान। उदात्त मान में श्री चंदावली जी का मान और ललित मान में श्री प्रिया जी का मान अब ये ललित और मान दोनों मान दो प्रकार के होते हैं एक मान होता है साहितुक एक होता है निर्ितुक कभी तो कोई हेतु होता है तम मान होता है और कभी बिना बात के भी मान हो जाता है निर्ितुक मान भी होता है मान यदि राधा रानी को चंद्रा कह करके संबोधित करोगे चंद्रा चंद्राननी कहकर के संबोधित करोगे तो ये हेतु हेतु हो गया मान का और कभी स्वाभाविक रूप में भी टेढ़ी टेढ़ी कोई कारण नहीं है फिर भी टेढ़ी बन करके रहना जहां पर अपराध वास्तव में हो वहां पर देहमान होगा जहां पर अपराध वास्तविक नहीं है वहां पर कोमल मांग होता है और जल्दी ही मांग दूर हो जाता है <coughs> तो श्री प्रिया जो हैं वो यथा योग्य करे मांग बिना कारण के भी कभी मांग करती हैं और उस मांग से श्री श्यामचंदर सुख पाते हैं छाड़े मांग अलप साधने और श्यामचंदर थोड़ा सा हाथ पैर जोड़ते हैं थोड़ा सा मान मनोबल करते हैं तो श्री प्रिया जी मान भी जाती हैं सही नारी जिए कृष्ण मर्म व्यथा जाने वो नारी आखिर में किस तरह से जीवित रहेगी किसके लिए जीवित रहेगी सही नारी जिए कहने वो किसके लिए किस आधार पर जीवित रहेगी क्योंकि कृष्ण मर्म व्यथा जाने वो कृष्ण की मर्म व्यथा जानती है इसलिए वो किस आधार पर जीवित रहेगी तब वो कृष्ण करे गाढ़ रोष कभी कृष्ण के प्रति वह गाढ़ रोष भी करती है कभी कभी कृष्ण के प्रति वह गाढ़ रोष भी करती है यदि गाढ़ रोष करे कोई कारण हो तब तो गाढ़ रोष करे फिर भी मान जाएगी अन्य वो जीवन कैसे धारण करेगी सुखे माने काज पड़ो तार किशोरी जी कह रही हैं कि जो नारी सुखे सुख माने काज अपने सुख की ही इच्छा करती है ऐसी नारी के ऊपर तो तारे बाज उसके सिर के ऊपर वज्र ही गिरे जो अपने सुख की कामना करे ऐसी नारी के ऊपर तो वज्र ही गिरना चाहिए तत्वता कृष्ण मात्र चाहिए संतोष जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि कृष्ण को किसी प्रकार से संतोष हो तो मेरे मन का यह निश्चय है कि मैं कृष्ण को सुख देने के लिए ही सदा विराजमान हूं अपने सुख को यदि कोई चाहे तो उस नारी के माथे के ऊपर तो वज्र गिरना चाहिए ये गोपी मोर करे रूपेषे कृष्ण करे संतोषे कृष्ण यारे करे अभिलाष मुई तार धौरे या तारे से वो दासे होया तबे मोर सुखेर उल्लास यदि कोई गोपी मुझसे द्वेष करती है कोई चिंता की बात नहीं है। यदि कोई दूसरी गोपी मुझसे द्वेष करती है तो कोई चिंता की बात नहीं है शर्त यह है कि कृष्ण करे संतोष यदि वह कृष्ण को संतोष देती है और मुझसे द्वेष भी करती है तब भी कोई दुख की बात नहीं है मैं उस सौतन की भी प्रशंसा करूंगी सौतन की भी मैं दासी बनने के लिए तैयार हूं तो ऐसी जो सौतन है जो कृष्ण को संतोष दे भले मुझसे द्वेष करती रहे कृष्ण यारे कोरे अभिलाष कृष्ण जिसकी अभिलाषा करते हैं मुई तार घोरे जाया सच बात तो ये है कि मैं उसके घर पर स्वयं उसकी सेवा करने के लिए उस नारी की सौतन की सेवा करने के लिए मैं जाऊंगी और तारे से वो दासी होया और उसकी दासी बनकर के भी मैं उसकी सेवा करूंगी मोर सुखेर उल्लास तब तो मुझे मेरे सुख का अत्यंत अत्यंत उल्लास होगा मैं उस सौतन के घर जाकर के उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूं तब तो मुझे अपूर्व सुख उल्लास की प्राप्ति तब तो मुझे होगी इस बात में भी उल्लास की प्राप्ति होगी एक मुसलमान कवि हुए श्री गुसाई जी के विठलनाथ जी के ढोंडी उनका एक बड़ा सुंदर पद है कि चलो सखी सौतन के घर जाइए मान घटे तो का घट जइए पिए के दर्शन पाइए चलो सखी सौतन के घर जाइए कि हम सौतों के घर में भी जाकर के दासी बनने के लिए तैयार हैं बोले अरे मान घट जाएगा सौत के घर में खुद जाओगी तो बोले मान घटे तो कहा घट जइए मांग घटे तो घट जाने दो प्यारे के दर्शन तो मिलेंगे और उस शौत की भी प्रशंसा करने के लिए मैं तैयार हूं जो प्यारे को सुख दे रही है तो उसकी प्रशंसा करने के लिए मैं सौत के घर जाने के लिए भी तैयार हूं यहाँ पर बिल्कुल वही वैसा ही भाव है कि सोत के घर में मुई तार घोरे ही आया मैं उनके घर जाऊंगी और तार सेवक दासी होया सौतन की भी दासी बन करके मैं उनकी सेवा करूंगी तबे मोर सुखेर उल्लास तब तो मुझे सुख का अपूर्व उल्लास मेरे सुख का उल्लास प्राप्त होगा यहां पर एक दृष्टांत दे रहे हैं श्रीमन महाप्रभु श्री राधारणी एक दृष्टांत दे रही हैं कि पुराणों में एक चरित्र आया है तत्सुख सुखित्व का इसमें औचित्य योग्यता और जो सामाजिक संदेश उसकी दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए ये जो दृष्टान्त है ये दृष्टान्त तत्सुख सुखी भाव में दृष्टांत है कि कुष्ठ विप्र रमणी पतिव्रता श्रोमणी मैं उस कुष्ठ विप्र रमणी का अनुसरण करूंगी जो कि पतिव्रताओं में श्रोमणी थी एक ब्राह्मण थे उनकी बड़ी पतिव्रता पत्नी थी परतु ब्राह्मण कुप्र थे इनके शरीर में क्षेत्र कुष्ठ था शरीर के भीतर कोढ़ था परंतु पत्नी इनकी पूरी तरह से उस की भी पूरी तरह से सेवा करे लिप्रोसी है परंतु उसकी भी पूरी तरह से सेवा कर रही है रोगी है पतिला कैल बेशार सेवा उस पतव्रता ने अपने पति के सुख के लिए वेश्या की भी सेवा जैसे की मैं उसको अपना आदर्श आदर्श मानूंगी उस पथमिता ने स्तंभिल सूर्यर गति सूर्य की गति को भी स्तंभित कर लिया था और जियाल मृत पति और मृत पति को जला दिया था तुष्ट कैिल मुख्य देवा और इस प्रकार उसने तीन देवों को पवित्र कर दिया मैं उसको अपना आदर्श मानती हूं पुराणों में इस कुछ कुष्ट विपरी पत्नी इसका एक उपाख्यान प्रस्तुत किया गया कि एक ब्राह्मण थे इनके शरीर में क्षेत्र कुष्ठ हो गया इनकी पत्नी इनकी पूरी तरह से सेवा करे इनके कपड़े बदलना स्नान कराना भोजन की तैयारी करके रखना चल फिर सकते नहीं है शरीर में कोल था इनको किसी तरह से अपने कंधे के ऊपर बैठा करके पीठ के ऊपर लाद करके जहां इनको जाना हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहां वो पत्नी ले जाए सदा पति की सेवा करे पूरी तरह से पति की सेवा करते हुए विराजमान हो रही है एक दिन नदी में स्नान कराने के लिए यह अपने पति को ले गई और संयोग की बात वहां पर उसी समय कोई परम सुंदरी बेशा वो भी स्नान करने के लिए आई नदी में और उस बेशा का दर्शन करके उस कोढ़ी पति के मन में विकार उत्पन्न हुआ क्या हा? इसके सौंदर्य का मैं उपयोग करूं क्योंकि मन का शरीर के साथ में कोई संबंध नहीं है मन तो कहीं भी चंचल हो सकता है तो उस कोही के हृदय में उस वेश्या का दर्शन करके उससे मिलन करने की इच्छा हुई परंतु तो वो कुछ बोल नहीं रहा है पति चुपचाप है परंतु तो कुछ उदास सा है वो पति के मन के भावों को जानती है तो उसने पूछा कि आर्य क्या भाव है आप इतने दुखी क्यों हो इसका मेरे सामने वर्णन करो कोई न कोई मन में तुम्हारे चिंता है किसी कोई इच्छा है उस समय पति बोला कुछ नहीं कुछ नहीं बोले नहीं नहीं तुमको कहना पड़ेगा तुम्हारे मन में कोई इच्छा है पति ने कह दिया कि आ स्नान करने गया था वो उस उस सुंदरी को देखा कितनी सुंदर है वो समझ गई कि ये उस सुंदरी से मिलन प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वयं उस बेशा के पास में गई पत्नी और कहा मेरे पति के शरीर में रोग है और वे तुमसे मिलन प्राप्त करना चाहते हैं क्या कोई उपाय है वो बोली कि मैं तो धन के लिए यहां बैठी हूं धन मिले या शरीर में रोग है तो मैं अपना पारिश्रमिक दुगना लूंगी बोले ठीक है कितना बोले मेरी दो शर्तें हैं एक तो शर्त यह है कि मैं दुगना, चौगना पारिश्रमिक लूंगी बोले कितना होता है बोले इतना होता है और इतना पैसा तो हमारे पास में है नहीं अब क्या करें मेरे पति कहीं बीच में मर गए और उनके हृदय में ये बासना रही तो हाय उनको अनेक अनेक जन्म ग्रहण करने पड़ेंगे पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा इसलिए पति की इस वासना को मैं दूर कर देना चाहती हूं और उनकी इच्छा को पूरा करना यही का परम परम कर्तव्य है मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रख रही हूं कि मैं आपकी दासी बन जाऊं और मेरी तनखा वेतन उसको आप अपने पास में जमा करते रहें और जब आपकी फीस पूरी हो जाए रेमरेशन पूरा हो जाए उस समय मैं अपने पति को आपके पास में ले आऊ बोले हां कोई बात नहीं मेरा तो एक कार्य है मैं तो धन के लिए अपने देह का विनियोग करती हूं धन प्राप्त करने के लिए परंतु एक दूसरी शर्त और है वो ये क्योंकि तुम्हारे पति के शरीर में को है रोग है और आगे मेरे व्यापार में मेरे धंधे में कहीं इससे बाधा पड़ेगी इसलिए सबके सामने तुम पति को नहीं लाओगी एक अंत में जब कोई नहीं हो जिससे मेरा व्यापार कहीं प्रभावित न हो एक अंत में उन अपने पति को लेकर के तुम आओगी तो उसने कहा ठीक है दोनों शर्त मुझे तैयार है और वो वेश के घर पर ब्राह्मण होकर ब्राह्मणी होकर के भी वेश के घर पर सेवा करे और जो वेतन महीने का निर्धारित हुआ है उस वेतन को वेश के पास में ही जमा रखे कि तुम मेरे वेतन को अपने पास में ही जमा रखो और जमा रखने के बाद में फिर जिस दिन वेतन पूरा हो गया वेश ने कहा मेरे पास में जो पार्श्व पारिश्रमिक है मेरा वो आ चुका है तुम आज रात्रि में एकांत में अपने पति को लेकर के मेरे पास में आओ वो अपने पति को कंधे के ऊपर बैठा करके वो सुंदरी बेशा स्वयं ले गई और स्वयं ले जाकर के ले जा रही है रात्रि के समय वो ले जा रही है रास्ते में मारकंड नाम करके एक ऋषि वे तप कर रहे हैं नहीं है मारकंड के भी पिता है मारकंड नाम करके जो ऋषि हैं वे तपस्या कर रहे हैं ये जिस समय अधेरे में कंधे के ऊपर बैठा करके पति को ले जा रही थी पति का चरण उस समय मारकंड ऋषि के लग गया और मार्कंड ऋषि क्रोध में आकर के कह रहे हैं कि कौन है जिसने मेरे लात मारी जिसने लात मारी आज सुबह होते होते उसकी मृत्यु हो जाएगी भूवेश ऋषि से प्रार्थना कर रही है, बोल मारे गलती में हो गई आप क्षमा करो क्षमा करो ऋषि कह रहे हैं नहीं, जो साप दे दिया वो तो दे दिया अब उसको वापस कैसे किया जाए वापस नहीं होगा वो साप वो कह रही है महारे मेरे पति यदि अतृप्त वासनाओं को लेकर के मर गए तो उनको पुनः उन वासनाओं को भोगने के लिए आगे का जन्म ग्रहण करना पड़ेगा बड़े दुख की बात है जब ऋषि के क्रोध करने पर भी ऋषि के को मनाने पर भी ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ तो उस प्रथम ने कहा बोले तो अच्छी बात है सूर्योदय नहीं होगा सूर्योदय होने से ही तो मेरा पति मरेगा सूर्योदय ही नहीं होगा अब सूर्योदय नहीं हुआ तो सारे जगत में उथल पुथल मच गई पूरा जगत का जो क्रम है वो सब बदल गया सूर्योदय नहीं हो रहा है सब आश्चर्य में पड़ गए श्री ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों देवता भी उस समय घटनास्थल पर पहुंचे और घटना स्थल पर पहुंच करके जब उन्होंने कहा विप्र पत्नी को समझाया कि भाई जगत का पूरा क्रम बिगड़ रहा है सूर्योदय नहीं हो रहा है सब लोग मर जाएंगे बिना सूर्योदय के जीवन का क्रम ही समाप्त हो जाएगा आप सूर्य को उदय होने की अनुमति प्रदान करो समझाया बुझाया तो उसने कहा जगत की पूरा क्रम बिगड़ रहा है और मैं इतने लोगों का मृत्यु का अपराध अपने माथे कैसे लूं तब उस पतिव्रता ने अनुमति प्रदान की कि अच्छा जो होगा सो होगा मैं कष्ट भोग लूंगी भाई को साइन कर लूंगी सूर्य तुम उदय हो जैसे ही सूर्य को अनुमति दी वैसे ही पति तो मर गया और सूर्योदय उदय हो गया सूर्योदय उदय हुआ और उसके बाद में पति उसका मर गया है यह बात सुनकर के सूर्योदय उदय हुआ उस समय ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों ने कृपा की और कृपा करके उस समय उसके मरे हुए पति को ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों ने पुनः जीवित कर दिया और उसके शरीर का कुष्ठ भी दूर हो गया ब्रह्मा विशेषिव उसके हृदय की वासना भी दूर हो गई और पति ने पत्नी के पैरों को पकड़ लिया कि आज तेरी कृपा से मेरे शरीर का रोग दूर हुआ है मेरे हृदय की बासना दूर हुई है अब मैं अपने शेष जीवन को जो स्वस्थ जीवन हो गया है उस स्वस्थ जीवन को मैं श्री विष्णु की समाराधना में लगाऊंगा इस प्रकार उस पत्नी ने पति का कल्याण करके पति की रक्षा करके पति को सनमार्ग के ऊपर लगाया उसकी पति की वेश्या में जो आसक्ति थी वो भी दूर हो गई तो पति सुख के तात्पर्य में ही उस ब्राह्मणी का एकमात्र आसक्ति थी इसलिए जैसे वो कु पत्नी उसका पातिवृत्य उसको आदर्श मान करके प्यारे तू जहां भी जैसे भी तू प्रसन्न रहे मैं सौतन की भी सेवा करने के लिए तैयार हूं राधा रानी ऐसा कह रही है कि मैं उस सौतन की सेवा करने के लिए भी तैयार हो रही हूं कृष्ण मोर जीवन कृष्ण मोर प्राण कृष्ण ही मेरे जीवन है कृष्ण ही मेरे प्राणधन है कृष्ण मोर कृष्ण मेरे प्राणों के भी प्राण माने परम प्राण होकर के विराजमान है हृदय ऊपरी धरो सेवा करी सुख धरो मैं उन कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रही हूं हृदय में बैठाए हुए हूं और सेवा करी सुख करो उनकी सेवा करके मैं उनको सुख करना चाहती हूं सदा रहे ध्यान मेरा सदा सदा ध्यान इसी बात की ओर लगा हुआ है मोर सुख सेवन कृष्णेर सुख संगम में मेरा सुख प्यारे की सेवा में है कृष्ण के सुंदर सुख में ही मेरा सुख है अतेव देव देव दान मैं अपने देह गेह सबके द्वारा सबका दान करते हुए विराजमान हूं कृष्ण मोर कांता कौरी कहे तुम प्राणेश्वरी हाय मोर हाय दासी अभिमान चाहे कृष्ण मुझे कांता माने और ये कहें कि हे प्रिय तुम मेरी प्राणीश्वरी हो और चाहे हट ये काम करके ला ऐसा कहकर के कृष्ण मेरा अपमान पूर्वक यदि मुझे आदेश दें दोनों ही स्थितियां मुझे स्वीकार हैं चाहे कृष्ण मुझे प्राणेश्वरी कहकर बोलें और चाहे दासी कहकर के बोलें मुझे दोनों ही उनकी बात स्वीकार है निष्कर्ष में कृष्ण सेवा सुखपुर संगम हईते सुमधुर एक बड़ा निष्कर्ष कि अंग संग बड़ी वस्तु नहीं है सेवा ही बड़ी वस्तु है तो कांत सेवा सुखपुर कांति की सेवा यही सुख की पराकाष्ठा है प्यारे की सेवा करना यह सुख की पराकाष्ठा है संगम हईते सुमधुर प्यारे की सेवा एक शब्द का प्रयोग किया गया गौरी वैष्णवो ने प्रेम सेवा प्यारे को सुख देते हुए प्यारे के प्रेम में उनकी सेवा करना यह प्रेम सेवा ही सुख का पूर है सुख की अतिशयता है संग महित सुमधुर अंग संग बड़ी वस्तु नहीं है प्यारे की सेवा करना यही बड़ी भूत बड़ा है इसमें प्रमाण कौन है ताते साक्षी लक्ष्मी ठकुरानी श्री लक्ष्मी ठकुरानी इसमें साक्षी हैं कि यद्यपि लक्ष्मी ठकुरानी नारायण के बक्षस्थल के ऊपर विराजमान हैं, तब वो पाद सेवाएं मती पर उनकी अंग संग नारायण के बक्षस्थल पर विलास में रुचि नहीं है उनकी रुचि श्री नारायण के चरणों को दबाने में पाद सेवाएं मती सेवा दासी अभिमानी और लक्ष्मी नारायण की दासी अभिमान धारण करके सेवा करती हैं इस प्रकार श्रीमद् महाप्रभु का ये जो आठ शिक्षा हैं ये शिक्षाष्टक जीव को अंत में शिक्षा देते हैं किस बात की कि तत्सुख सुखी भाव को धारण करो इस बात की शिक्षा देते हैं प्यारे के सुख में सुख मिले इस बात को धारण करो राधा बचन विशुद्ध प्रेम लक्षण इस प्रकार राधिका के वचन विस्वार्थ अन्यता शून्य श्री राधिका के वचन हैं और इनमें विशुद्ध प्रेम विराजमान है उसका ही आस्वादय श्री गौर राय श्री गौर राय आस्वादन करते हैं महाप्रभु आस्वादन करते हैं भावे मन स्थिर सात्व के व्यापक शरीर प्रेम में सुख सुखी भाव में महाप्रभु का मन अस्थिर हो रहा है महाप्रभु के, के श्री अंग में अनेक सात्विक भाव अष्ट सात्विक भाव महाप्रभु के श्रीअंग में उत्पन्न एक काल में हो रहे हैं जैसे राधारणी में इसी प्रकार एक काल में श्रीमंद महाप्रभु के अंग में भी आठों सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं जब राधारणी से युक्त हैं तब महाप्रभु में अष्ट सात्विक भाव आए इसके पहले केवल अधा मात्र थी परंतु अब श्रीमंद महाप्रभु में सात्विक भाव आए मन देह धारण न पा धारण न पाए और श्रीमंद महाप्रभु उन अष्ट सात्विकों के कारण मन देह को भी धारण नहीं कर पाते हैं ब्रिजे विशुद्ध प्रेम ये नद जाम्बू श्री ब्रज का जो प्रेम है वह ऐसा ही प्रेम है ब्रिजे विशुद्ध प्रेम ब्रज प्रेम की जय ब्रशु ब्रिज का जो प्रेम है तो ब्रजेर विशुद्ध प्रेम श्री ब्रज का जो प्रेम है वो ब्रज प्रेम जाम्बू नद हेम जाम्बू नद हेम के समान विराजमान है आत्म सुखेर या न गंध जिसमें आत्म सुख की कोई भी गंध नहीं है ब्रिज का प्रेम विशुद्ध है जैसे कि जम्बू नद जम्बू नथ का स्वर्ण माने एकदम शुद्ध सोना इस तरह से ये बारह बानी सोना होकर के विराजमान है कहते हैं पांच बार अग्नि में सोने को जलाने पर वो शुद्ध हो जाता है अब बारह बानी हो तब तो फिर कहना ही क्या फिर तो उसकी शुद्धता का क्या बात हो यदि एक दो बार में ही प्राय सोना शुद्ध हो जाता है और यदि बारह बानी अग्नि में बारह बार उसको तपाया जाए तब तो फिर उसका कहना ही क्या तो जाम्बू हेम जामद हेम माने अत्यंत शुद्ध जंबुद्वीप का जो स्वर्ण है उसके समान भाग शुद्ध होकर के विराजमान हम लोग जंबुद्वीप में ही रह रहे हैं <laughs> जाम्बू नद हेम जम्बु नद उसका स्वर्ण के समान वो विराजमान है आत्म सुखे रियाहे नहीं गंध जिसमें अपने सुख की कोई गंध है ही नहीं से प्रेम जनहित लोके श्रीमद महाप्रभु के ये आठ श्लोक उस प्रेम को जगत को जगाने बताने के लिए प्रकट हुए प्रभु कहिले ए श्लोके पदे कैल अर्थे निबंध श्री प्रभु ने ये श्लोक आठ श्लोक किए यहां पर प्रमाणित कर रहे हैं कि प्रभु कई नई श्लोक है प्रभु ने ये आठ श्लोक किए और इसमें पदे कई न अर्थे निबंध और, और महाप्रभु ने अपने मुख से ही इन त्रिपदी में त्रिपदी एक छंद है जिसमें तीन टुकड़ों में किसी वस्तु का निरूपण किया जाता है आठ आठ के तीन आठ आठ वर्णों के तीन जिसमें पद हों वो छंद है एक तो उस त्रिपदी छंद में श्रीमद महाप्रभु ने ये निरूपण किया और इसकी व्याख्या की ए मत श्री प्रभु भावा विष्टो हया प्रलाप कौिल श्लोक शोक इस प्रकार महाप्रभु भावा हुए और इन श्लोकों का में प्रलाप कर रहे हैं पूर्व अष्ट श्लोक करी लोके शिक्षा दी पहले महाप्रभु ने आठ श्लोक प्रकट किए और इन आठ श्लोकों के द्वारा शुद्ध प्रेम क्या है इसकी शिक्षा प्रदान की यही अष्ट श्लोके अर्थ आपने आस्वादन और इन श्लोकों के अर्थ को स्वयं नहीं ही आस्वादन किया प्रभु शिक्षा कि श्लोके यही पढ़े सुने कृष्ण भक्ति ताल बाढ़े देने श्री महाप्रभु के इन श्लोकों को जो पढ़े सुने उसके हृदय में कृष्ण भक्ति अपूर्व बढ़ेगी यद्यपि ही प्रभु कोटि समुद्र गंभीर नाना भाव चंदोदय हएन अस्थित यद्यप प्रभु करोड़ों समुद्र के समान गंभीर हैं फिर भी चंद्रोदय होने पर जैसे समुद्र में ऊंची लहर उठती है इसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु यद्यप अपने भाव को बहुत रोकना चाहते हैं परंतु जब प्रेम कृष्ण उनके सामने प्रकट होते हैं तो कृष्ण को सामने देख करके या कृष्ण की स्मृति आने पर महाप्रभु में ऊंचे ऊंचे लहर वे उठती है यही ये, ये श्लोक जयदेव भागवते राय नाटके से ही आर कर्ुणामृत ये जो श्लोक हैं वो श्री जयदेव गोस्वामी ने श्री गीत गोविंद में भागवत में राय रामन ने अपने नाटक में गोविंद वल्लभ नाटक में और कंठ कृष्ण कर्ुणामृत में ये श्लोक सब प्रकट किए इन्हीं भावों को कहीं प्रकट किया सही सही भाव श्लोक पठन इन भावों का श्लोक उनका पठन करके सही सही भावाभिषेक आस्वादन तो जिन जिन भावों में ये श्लोक जयदेव गोसाई ने श्रीमद् भागवत में रायरमन के नाटक में इन श्लोकों को जगन्नाथ बल्धम नाटक में अः जो श्लोक प्रकट किए उनको श्री महाप्रभु निरंतर निरंतर आस्वादन कर रहे हैं द्वादश बी दशा रात्रि दिने बारह वर्ष तक श्रीमंद महाप्रभु की रात्रि दिन ये ही दशा रही कृष्ण रस का आस्वादन स्वरूप और राय रामानंद के साथ में श्रीमद महाप्रभु ले रहे हैं से ही सब लीला आपने अनंत सहस्त्र बदने बढ़ने नहीं पाए अंत ये लीला रस अनंत है जिसका वर्णन किया जाए परंतु उसका अंत नहीं हो सकता है नौ में इस प्रकार ये श्रीमंद महाप्रभु उनकी लीला का हमने गायन किया आमी लिखी ए हो मिथ्या कौरी अभिमान श्री मैं लिख रहा हूं ये अभिमान व्यर्थ है अमार शरीर काष्ट पुतली समान मेरा शरीर काष्ट की पुतली के समान है मैं वृद्ध हूं जरा तुर हूं इस समय वृद्धावस्था से आतुर हूं हस हाले मनोबुद्धि नहीं मोर स्थिर लिखने में मेरे हाथ कांपते हैं, हाथ में कंप है वृद्धावस्था बुद्ध, के कारण मेरी मन बुद्धि स्थिर नहीं है नाना रोग ग्रस्त हूं चलित बसीते न पारी न चल सकता हूं न बैठ सकता हूं पंच रोगे पीड़ा व्याकुल रात्र दिनी मरी मैं सब प्रकार के रोग इनसे पांच पांच रोग उनसे मैं व्याकुल पीड़ा में व्याकुल हो रहा हूं दिन रात मर रहा हूं दिन को मरा के रात को मरा ये मेरी दशा हो रही है पूर्व ग्रंथे यहा करी अच्छे निवेदन पहले ग्रंथ के प्रारंभ में ही मैंने निवेदन किया था तथा भी मैंने इसको लिखा इसका एक कारण और है कि श्री गोविंद चैतन्य श्री नित्यानंद श्री अद्वैत जितने भी श्रोता वृंद हैं श्री स्वरूप श्री रूप श्री सनातन श्री रघुनाथ श्री गुरु श्री जीव सबको गिना दिया एक साथ हा सवार चरण कृपाए हमारे इन सबों की चरण कृपा ने ही इस ग्रंथ को लिखवाया है आर एक अति कृपा एक और भी है जो अत्यंत कृपा मेरे ऊपर कर रहे हैं वे कौन हैं श्री मदन गोपाल मोरे लिखा है आज्ञा कौरी श्री मदन गोपाल ने इस ग्रंथ को आज्ञा करके मुझसे लिखाया था कहीं कहते न्यू जाए तब रहे न पारे कहना उचित नहीं है कि ठाकुर ने मुझे आदे, आदेश प्रदान किया था कहीं मेरा अपना भगत प्रचार हो जाए फिर भी कहे बिना रहा नहीं जा सकता है और ना कहिले हॉय मोर कृतज्ञता दोष कृतज्ञता दोष जब कहूंगा नहीं तो दोष लग जाएगा कृतज्ञता का और दम्ब करे बोले श्रोता ना करो रोष इसलिए अभिमान करके कह रहा हूं। करके कि मुझे कृपा मिली है इसका दिखा रहा है कि मुझे कृपा मिली उस कृपा से मैंने लिखवाया ये दम्भ कर रहा है ऐसा कहकर के मेरे ऊपर क्रोध मत करना तो माँ सभार चरण धूली कौन बंधन तुम सबके चरण कमलों की वंदना कर रहा हूं ताते चैतन्य लीला हिल ये कि लिखन इसी तो कारण श्री चैतन्य चरित्र जो हुए उसमें से कुछ एक मैंने लिख दिए हैं ये अंत लीला अब कहीं सूची में रूप और द्वितीय में भी दोनों का श्री महाप्रभु का रूप का मिलन माने रूप गोस्वामी का दोबारा आगमन इसका वर्णन किया गया दूसरे परिच्छेद में श्री महाप्रभु के दोनों नाटक उनका श्री महाप्रभु ने श्रवण किया इसी बीच में शिवानंद के साथ में एक कुत्ता आया था उसकी कथा कही कि उसका भी नाव का मूल्य दुगना चुका करके शिवानंद उस कुत्ते को भी अपने साथ में लेकर के आए और श्री प्रभु ने उस कुत्ते को भी कृष्ण कहलाया और प्रभु के नाम से प्रभु के आदेश करने पर वो कुत्ता कृष्ण नाम का उच्चारण करके उसको मुक्त किया है उसकी भी मुक्ति हो गई कृष्ण कहलवा करके मुक्ति कर दी दूसरे में श्री हरदास उनकी उनने शिक्षा दी और तावानंदे आश्चर्य दर्शन फिर शिवानंद जो है वो शिवानंद का आश्चर्य में शिवानंद जी को आश्चर्य दर्शन हुआ मान्य श्रीमन शिवानंद के घर पर प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने रसोई बनाई और ध्यान में प्रभु को भोग लगाया और भाव भगवान का वहां पर आविर्भाव हुआ तृतीय तो परिच्छेद में हरिदास की महिमा का निरूपण किया गया और श्री दामोदर पंडित उनको महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर उनको भी डांटा के सनातन गोस्वामी जी के तुम उपदेश कैसे दे रहे हो ये उपदेश प्रदान किया महाप्रभु ने नाम नाम देकर के जगत का उद्धार किया और श्री हरदास उनको नाम की महिमा हरदास ने जैसे गाई उस उसका निरूपण किया चौथे परिच्छेद में सनातन गोस्वामी जी का दोबारा मिलन उसका वर्णन है ज्येष्ठ मास की धूप में सनातन गोस्वामी जी जलते हुए पैरों से आए पांचवें परिच्छेद में प्रद्युंगश्र उनके ऊपर कृपा की और कृपा करके श्री राय रामन के पास में भेज करके कृष्ण कथा सुनाई बंगाली कवि के नाटक उनकी उपेक्षा की गई छठे में रघुनाथ दास उनका प्रभु से दास गोस्वामी जी का मिलन हुआ मित्र की आज्ञा से वहां चिड़वा महोत्सव चिड़ा महोत्सव हुआ दामोदर स्वरूप इन सब को, श्री स्वरूप दामोदर को महाप्रभु ने गोवर्धन की शिला इनके द्वारा जलवाई स्वरूप दामोदर के द्वारा गोर्धन की गुंजा माला और जो गोधारी शिला वो उनको कृपा करके प्रदान किया सातवें परिच्छेद में श्री वल्लभाचार्य जी के साथ में मिलन उनके गर्भ का खंडन आठवें में रामचंद्रपुरी उनका आगमन और भिक्षा संकोच नौ में गोपीनाथ पटना उनको सूर्य पर चढ़ने से बचाया गया दसवीं में भक्त दत्त जो वस्तु हैं उनका महाप्रभु ने आस्वादन किया राघ पंडित की झाली राघ पंडित लेकर के आए उस चरित्र का वर्णन किया और श्री महाप्रभु ने इसी विश्व में परमुंडा नृत्य उनका निरूपण किया महाप्रभु ने नृत्य किया है एक आदश में हरिदास ठाकुर उनके निर्याण द्वादश में जगदानंद उनने तेल के पात्र का भंजन किया श्री नित्यान प्रभु ने शिवानंद जो है उनको लाठी मारी तेरे में परिचित में जगदानंद मथरा पधारे देवदासी के गीत को महाप्रभु ने सुना रघुनाथ भट्ट आचार्य उनके मिलन का वर्णन किया गया श्री प्रभु ने रघुनाथ भट्ट को फिर वृंदावन भेजा चतुर्दश में महाप्रभु के दिव्य उन्माद का वर्णन प्रारंभ हुआ है महाप्रभु सिंहद्वार पर गिरे अस्थि संधि वो खुल गई चटक पर्वत के ऊपर महाप्रभु चढ़े पंद्रहवें परिच्छेद में उद्यान में विलास उनका वर्णन किया गया महाप्रभु की पंचेंद्रियों का श्री कृष्ण जैसे आकर्षण कर रहे हैं उसका वर्णन किया सोलहवें में कालिदास उनके ऊपर कृपा और कालिदास को अपने चरणाम प्रदान किया वैष्णव उत्ष्ट इनको श्री कालिदास है वैष्णव उत्ष्ट की महिमा का दिखाया शिवानंद बालक उससे श्लोक रचना करवाई सिंहद्वार उनसे श्री महाप्रभु कृपा कर रहे हैं महाप्रसादे तहा महिमा वर्णित और महाप्रसाद की महिमा का वर्णन किया कृष्ण उनके श्लोक का गायन किया में में में गायों के बीच महाप्रभु की दशा का निरूपण किया गया कृष्ण के शब्द गुण इनसे आकर्षित हुए और कांग श्लोक की महाप्रभु ने व्याख्या की भावशावल कृष्ण कर्णामृत के श्लोकों का भी वर्णन किया अठारहवी में, में महाप्रभु समुद्र में गिरे और गोपी जनों की केली का उस समय वर्णन किया है उन्नीसवें अध्याय में, में श्रीमद महाप्रभु गंभीरा की दीवाल में मुख घर्षण कर रहे हैं उनके प्रलाप का वर्णन किया और बसंती रात्रि में पुष्पोद्यान में महाप्रभु का विलास वर्णन किया है बिहार वर्णन किया है बीसवे परिच्छेद में शिक्षा तक का निरूपण किया है इसका आस्वादन इस प्रकार भक्तों को क्रमशः आपने आठ श्लोकों में अंत में ये सिखाया कि सुखी भाव को ही धारण करके विराजमान होना चाहिए ये मुख्य लीला उनका कथन आस्वादन उसका विवरण यहाँ पर हमने कृपा करके प्रदान किया है ये संक्षेप में प्रदान किया है मुख्य मुख्य वस्तु इनका हमने निरूपण किया श्री राधिका के साथ में श्री मदन मोहन मदन मोहन के साथ में श्री गोविंद चरण श्री राधिका के साथ में श्री गोपीनाथ ये गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये तीन ठाकुर गौरियाओं के नाथ होकर के विराजमान हैं, श्रीमंद महाप्रभु इनके श्री चरणार का श्री कृष्ण चैतन्य युत श्री नित्यानंद अद्वैताचार्य श्री गौरव भक्त स्वरूप रूप सनातन श्री गुरु रघुनाथ श्री जीव चरण निज श्री धौर चरण चरण यह सब वांछित पुराण श्री सद गोस्वामियों के श्री चरणों को मस्तक के ऊपर धारण कर रहे हैं जिसे जितनी भी इच्छाएं वे पूरी होंगे सबके चरणों का आश्रय ग्रहण करके हम आचार्य वर्ग उनके कृपा उनको प्राप्त कर रहे हैं श्री गुरु चरण उनकी कृपा ही अध्यापका है मेरी वाणी एक शिष्य है जैसे एक नृत्य अध्यापक अपनी शिष्या को खूब अच्छी तरह से पढ़ाता है पढ़ाती है ऐसे ही गुरु की कृपा है अध्यापक मेरी वाणी हो गई उनकी शिष्य शिष्य का श्रम देख करके गुरु कहते हैं अच्छा बेटी आप चुप रहे अब शांत का थक गई है ऐसे ही मेरी वाणी थक गई है और गुरु की कृपा उसने अब मुझे रोक दिया कृपा ने जितना नचाया उतनी देर तक वाणी नाची गुरु ने कहा कि आप विश्राम करो तो ये वाणी रूपी शिष्या अब विश्राम करने के लिए एक जगह बैठ गई है अन्नपूर्ण वाणी आपने नाची ते न जाने मेरी वाणी अन्नपूर्ण है स्वयं गायन नहीं कर सकती है यत्न चाहे नाचे कौरिले विश्रामे जितना गुरुजी ने नचाया उतना नाचे इसके बाद में शिष्या विश्राम करने के लिए ही बैठेगी सब श्रोतागणों गण कौरी चरण वंदन या सवार चरण कृपा शुभे कारण सब श्रोतागणों गणों के शिष्य की वंदना कर रहे हैं क्योंकि संतों की कृपा ही सुकृत उत्पन्न करने वाली है और सुकृत उत्पन्न करने पर ही कहीं भक्ति की प्राप्ति होती है मत भक्ति से यद छयाद्छा के द्वारा ही भक्ति की प्राप्ति होती है ये चेतन चरतामृत जो श्रवण करेंगे तारण धूरी करो हुई पाने उनके चरणों को धोकर के मैं चरणामृत को ग्रहण करूं ऐसी आप लोग कृपा करें श्रोतार पद ऋणु करो मस्तक भूषण सब श्रोतागणों की चरण ऋणु को मैं अपने मस्तक का भूषण बनाऊं और तोमार ये अमृत पीले सफल श्रम आप लोगों ने इस अमृत का पान किया आज मेरा श्रम सफल हुआ श्री रूप रघुनाथ पदे आर आस चैतन्य चरतामृत कहे कृष्णदास ये श्री चैतन्य चरतामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कृपा करके निरूपण किया श्री रूप रघुनाथ इनके चरण में ही एकमात्र जिन की आशा है बोलो श्री कविराज गोस्वामी की जय श्री चैतन चरतामृत ग्रंथ की जय ये तक आस्वाद नामक जो चेतन चरतामृत ग्रंथ है वो ग्रंथ यहाँ संपूर्ण मानपूर्ण हुआ और इस ग्रंथ को श्री गोविंद उनकी प्रीति के लिए ये श्री गोविंद की प्रीति प्राप्त हो इस अभिलाषा से इस ग्रंथ को श्रवण करके उनकी कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये ग्रंथ यहाँ पूर्ण होता है और ये इसका फल हमारे हृदय में स्फूर्ित तो हो ये ही एकमात्र अभिलाषा श्री कविराज गोस्वामी ने प्रकट की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय अब कल से कोई दूसरा ग्रंथ यहाँ बाबा कृष्णदास महारे ने आदेश प्रदान किया कि वो श्री राधा सुधान निधि के तीस श्लोक चालीस श्लोक कहीं बाकी रह गए हैं उनको पहले पूरा कर ले ग्रंथ पूरा हो जाएगा वो ग्रंथ खुला हुआ आधा पड़ा हुआ है आधे ही आधे हैं तो उनको पांच छह दिन में उनको पूरा करके फिर जैसे आदेश करेंगे वो उस तरह से वो उनको पूरा कर राधा सुधान निधि के करीब चालीस चालीस एक श्लोक बाकी है साठे हो गए तो वो मन और हो गए हैं 140 के करीब हो गए हैं तो और जितने भी जो ग्रंथ जो श्लोक हैं 30-40 उन 30 40 चालीस श्लोकों को जल्दी से यहाँ पूरा करके पांच सात आठ दिन में फिर जैसे बाबा आज्ञा करेंगे उसके हिसाब से करना में आगे ग्रंथ शुरू कर कई कई विचार हैं किसी ने कहा एकादश कन्न नहीं सुना है कभी सुनने में नहीं आता है एकादश स्कंध का वर्णन किया जाए कोई कह रहे हैं कि माने उसको क्रम से किया जाए कोई कह रहे हैं कृष्ण कर्णामृत कृष्ण का वर्णन किया जाए तो जैसे बड़े आदेश करेंगे उसके से हाँ भावना साह संग्रह भावना साह संग्रह अब अदूर रह गए मध्य लीला तो भावना शास बहुत सारे ग्रंथ है भावनाशाह संग्रह कृष्ण नाम श्री श्री का है श्री श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद कृष्ण लीला ही दसम स्कंध लीला जो है उसका ही क्रमशः वर्णन किया जाए तो बहुत सारी तो जैसे आदेश होगी उसकी तरह से जय जय श्री